शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मरण में स्वामी ज्ञानदानंद उन्नीस सौ की बसंत पंचमी के दिन 12 बजे मैं पहले पहल बेलूर मठ में आया स्वामी निर्भयानंद महाराज के साथ प्रथम भेंट होते ही उन्होंने कहा उधर हो जाकर मैंने देखा आम के वृक्ष के नीचे बरामदे में एक बेंच पर एक वृद्ध साधु बैठे हैं चारों ओर अनेक साधु खड़े उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहे हैं उस महात्मा के दर्शन मात्र से अपने हृदय के भीतर एक अपूर्व आलोड़न उत्पन्न हुआ ऐसा लगा मानो कोई आध्यात्मिक शक्ति मेरे अंदर अनुप्रविष्ट हो रही है मेरा मन दिव्य भाव में तन्मय हो गया मैंने सोचा तो क्या मेरे यही गुरुदेव हैं दैविक प्रेरणा से विवश होकर मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया महापुरुष महाराज कौन है तब तक मुझे ज्ञात नहीं था बाद में सुना कि यही महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद हैं जो स्वामी जी द्वारा प्रदत्त महापुरुष नाम से रामकृष्ण संघ में सर्वत्र परिचित हैं प्रणाम करके खड़े होते ही उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो मैं सिल्चर से महापुरुष जी तुम्हारे तो बहुत दिन पहले ही यहाँ आने की बात थी मैं जन्ने की अस्वस्थता और स्वर्ग लाभ के कारण मैं अब तक ना आ सका था जो हो उनके आज्ञा से मैं बेलूर मठ में रह गया नियमित अध्य जप ध्यान और कुछ कामकाज करता रहा इस प्रकार कई मास तक मठ में रहने के अनंतर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा नीलकंठ नगर आश्रम तुम्हें चाहता है जाओगे वहाँ मैंने कहा नहीं महाराज जी आपको छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाना चाहता आपके पास रहकर अच्छी तरह अपने जीवन को गठित करूं यही मेरी इच्छा है इससे वह प्रसन्न ही हुए इस कारण मुझे अन्यत्र नहीं जाना पड़ा मठ में आनंद से रहने लगा 1922 सौ ईस्वी में श्री राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी बेलूर मठ आए महापुरुष महाराज की इच्छा से राजा महाराज ने उस साल मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिया मैं कुछ समय से राजा महाराज से दीक्षा लेना चाहता था एक दिन उन्होंने मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा महापुरुष ही तुम्हारे गुरु हैं उनके ढाका से लौट आने पर तुम्हारी दीक्षा होगी जिस पर भी बलराम मंदिर में मैं महाराज के आस ही घूमता फिरता रहा एक दिन रात को मैंने स्वप्न में देखा महापुरुष महाराज मुझे मंत्र दे रहे हैं यह बात बताने पर श्री महाराज ने उस मंत्र को सुनकर कहा बहुत अच्छा मैंने तो तुमसे पहले ही बताया था कि वही तुम्हें दीक्षा देंगे महापुरुष के ढाका से लौटने पर ही उनसे सारी बातें कहना महापुरुष महाराज मठ में आ गए एक दिन मैं मठ के आम्र वृक्ष के नीचे आंगन में झाड़ू दे रहा था झाड़ू देने के बाद महापुरुष महाराज आंगन में उतरे और आंगन की ओर देखते हुए बोले अरे अरे वहाँ श्री ठाकुर चलते हैं इधर धूल जमी हुई है उनके पैरों में लग जाएगी और इधर दिया सलाई की सलाइयाँ पड़ी हुई हैं बहुत अच्छी तरह साफ करना ताकि श्री ठाकुर आनंद से यहाँ टहल सकें और उनके पैरों में कुछ न गढ़े उनकी बात सुनकर मुझे अनुभव होने लगा कि श्री श्री ठाकुर मठ में सर्वत्र विराजमान हैं उन्हें हम देख नहीं सकते किंतु वह सबको देखते हैं थिएटर की अभिनेत्रियाँ उन दिनों प्रायः श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए आती थी मुझे उन्हें श्री ठाकुर मंदिर में प्रणाम कराना और प्रसाद देना पड़ता था उस काम में मुझे रुचि नहीं थी बल्कि कभी कभी घृणा का भाव भी मन में आता था एक दिन मैंने महापुरुष महाराज के से जाकर कहा महापुरुष महाराज से जाकर मैं कहा महाराज मैं इन्हें ठाकुर दर्शन कराने या प्रसाद देने के लिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मन में दाग ना पड़ जाए यह सुनकर उन्होंने कहा देखो बेटा ये लोग पाप तापों से जर्जरित होकर श्री श्री ठाकुर के पास मठ में सांत्वना पाने के लिए आती हैं ये भी भक्ति हैं प्रसाद खाने से इनके अंतर के सारे पाप धुल जाएंगे इनका कल्याण होगा तुम इन्हें सदा अपनी माता के समान समझना और इनके चरणों की ओर दृष्टि रखना कोई डर नहीं है सभी जगत जगतजननी के एक एक रूप हैं ऐसा समझना एक दिन महापुरुष महाराज ने मुझसे पूछा नीलकंठ आज एक गाय का बच्चा हुआ है कौन बच्चा है बताओ तो मैंने कहा महाराज ठीक बता नहीं सकता महापुरुष जाओ देखाओ और फिर बताना यह मठ श्री श्री ठाकुर का है गाय बछड़े भी ठाकुर के हैं तुम लोग उनके सेवक हो सारी खोज खबर रखना चाहिए विभिन्न भावों से उनकी सेवा करना उचित है एक दूसरे दिन वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा हो रही थी इस समय उन्होंने पूछा गोल तालाब में आज सीढ़ी के कितने डंडे जल बढ़ा है ठीक से उत्तर न दे सकने के कारण उन्होंने जोर देकर कहा ठाकुर का मठ है तुम उनके सेवक हो मठ में कहाँ क्या हो रहा है सभी छोटी मोटी बातों की खबर तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा सभी खबरें रखनी चाहिए मुल्तानी छोटी गाय को राजा महाराज बहुत प्यार करते थे मुल्तानी अब बड़ी हो गई है वह कभी कभी भंडार के सामने आ खड़ी हो जाती है कुछ फल तरकारी आदि बिना दिए वह वहाँ से नहीं जाती हर रोज अधिक फल नहीं रहते इस कारण मैं उसे कुछ न देकर भगा देता था एक दिन महापुरुष महाराज मुल्तानी को देख कर आए और बोले इसे रोज़ कुछ न कुछ देना बिना कुछ दिए उसे भगाना मत जानते हो इसे महाराज कैसा प्यार करते थे महाराज के तृप्त होने से श्री श्री ठाकुर भी प्रसन्न होंगे मैंने कहा श्री श्री ठाकुर की पूजा के लिए आज केवल चार ही केले हैं कैसे दूं महापुरुष महाराज तो भी उनमें से दो दे दो उसे दोस्त न होगा महाराज के संतुष्ट होने से श्री श्री ठाकुर परितुष्ट होंगे गुरुभा के विशेष रूप से महाराज के प्रति इन लोगों का कैसा स्नेह संबंध था कैसी गंभीर श्रद्धा भक्ति थी और महाराज को ये लोग श्री ठाकुर के साक्षात प्रतिनिधि जानते थे इधर आश्चर्य की बात यह है कि उन दो केलों को देने के बाद ही एक व्यक्ति श्री ठाकुर के भोग के लिए कुछ केले लेकर हाजिर हो गया 1921 1921-22 इक्कीस ईस्वी में मेरे भाई साहब मुझे घर ले जाने के लिए आए उस समय लगभग डेढ़ साल महापुरुष महाराज के श्री चरणों के पास बेलूर मठ में रहा था मठ में श्री श्री ठाकुर के भक्तों का दर्शन सेवा और उनके जीवन जीवनादर्श के अनुसार अपने जीवन को गठित करने का संकल्प मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई साहब ने महापुरुष महाराज से मुझे घर भेज देने के लिए अनुरोध किया महापुरुष महाराज ने मुझे बुलाकर कहा तुम्हारे बड़े भाई साहब तुम्हें लेने आए हैं क्या घर जाओगे मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं यहाँ अच्छा हूँ महापुरुष जी ठीक है घर क्यों जाओगे वहाँ क्या है मठ के समान सुंदर स्थान और कहाँ पाओगे अनेक साधु महापुरुष यहाँ हैं इनका सत्संग संसार में दुर्लभ है साधु के लिए अपना घर क्या है श्री श्री ठाकुर की महान कृपा से ऐसे स्थान में रहने का मौका मिला है वह भक्ति विश्वास और मुक्ति देकर तुम्हें अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ लाए हैं इन बातों का स्मरण कर यहाँ पड़े रहो कल्याण होगा उन दिनों बेलूर मठ में साधुओं के रहने का स्थानाभाव था कभी कभी साधुओं की संख्या बढ़ने से हम लोग जहाँ तहाँ लेट जाते थे एक रात को मैं और उमेश महाराज ईशानंद जी स्वामी विवेकानंद जी के कमरे के उत्तर ओर की छोटी गली में सोए थे महापुरुष जी ने हमें देखकर पूछा यहाँ कौन सोया है यहाँ सोने का स्थानाभाव है कहने पर उन्होंने मना करते हुए कहा साक्षात स्वामी जी यहाँ टहलते हैं उन्हें असुविधा न होनी चाहिए खबरदार यहाँ स्वामी जी जीवित हैं उनके चलने फिरने का रास्ता रुकने ना पावे प्रभाकर और उसका भाई गोपीनाथ मठ में बहुत दिनों से श्री श्री ठाकुर का भोग पकाते थे बीच बीच में भोजन अधिक हो जाने से वे लोग पर्याप्त मात्रा में उसे अपने घर ले जाते थे यह जा देखकर एक दिन मैंने कहा तुम लोग यह भोजन तरकारी आदि लेकर कहाँ जाते हो यह जा ठीक बात नहीं है जितना हो सके खाओ ले जाने की आज्ञा नहीं है इस बात पर कहा सुनी सुनकर महापुरुष महाराज ने मुझे बुलाकर कहा इन्हें ऐसी धमकी आदि मत दो ले जाने दो ये भी तो श्री श्री ठाकुर के सेवक ही हैं हम लोग ठाकुर की सेवा के जो काम नहीं कर सकते उन्हें ये करते हैं कोई भी नौकर या पालक नहीं हैं जैसे हम लोग उनके सेवक हैं वैसे ही जो लोग यहाँ काम करते हैं वे भी उनके सेवक ही हैं एक दूसरे दिन एक नौकर को किसी अनुचित कार्य के लिए मैंने कुछ डाटा सुनते ही महापुरुष महाराज ने ऊपर से कहा नीलकंठ देखता हूँ कि तुम मालिक बन गए हो अन्य सभी नौकर हैं ऐसा भाव छोड़ो सभी समान हैं सभी प्रभु के सेवक हैं हमारे अहंकार को वह इस ढंग से नष्ट करते थे ऐसी ही सुंदर उनकी शिक्षा थी वर्षा ऋतु में मटके के बाग में मैं पानी में भींगता हुआ काम कर रहा था देखकर महापुरुष जी ने कहा पानी में न भींगो बीमार पड़ोगे मैंने कहा महाराज बचपन में हम लोगों ने अनेक कठोरता के काम किए हैं अनेक बार पानी में भींगे हैं इससे हमें कुछ नहीं होगा किंतु उन्होंने कुछ न माना कहा यह मलेरिया का स्थान है रोग होने पर यहाँ हर समय तथ्य और सेवा नहीं मिलती सावधान रहना पानी में न भींगना मठवासियों के सब प्रकार के कल्याण के लिए उनमें हार्दिक चेष्टा थी और एक बार वर्षा ऋतु में मैं मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुआ साबूदाना और बारली पथ करते हुए मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया था क्विने खा खा कर सिर में चक्कर आने लगा बिस्तर पर पड़ा था एक दिन सहसा महापुरुष जी ने मेरे बिछौने के पास बैठ स्नेह के साथ सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कैसे हो सारी बातें सुनकर उन्होंने अपने कमरे से बहुत से फल भेज दिए शरीर मन और प्राण तृप्ति से भर गए उनके सेवा यत्न से धीरे धीरे मुझे आराम हो चला मठ के साधु ब्रह्मचारियों को वह अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे उनका वह स्नेह इतना गंभीर था कि जिन लोगों ने उसे कण मात्र भी पाया वे आज भी आनंद से उनका स्मरण करते हैं